संक्षिप्त महाभारत वन पर्व मुदगल ऋषि की कथा युधिष्ठि ने पूछा भगवान महात्मा मुदगल ने एक द्रोण धान का दान कैसे और किस विधि से किया था तथा वह दान किसे दिया गया था यह सब मुझे बताइए व्यास जी बोले राजन कुरुक्षेत्र में एक मुदगल नामक ऋषि रहते थे वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे सदा सत्य बोलते और किसी की भी निंदा नहीं करते थे अतिथियों की सेवा का उन्हें ने व्रत ले रखा था बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी महात्मा थे शिल और उच्च वृत्ति से उनकी जीविका चलती थी पंद्रह दिनों में एक द्रोण धान इकट्ठा कर लेते थे उसी से इष्टीकृत नामक यज्ञ करते और पंद्रहवें दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को दर्श पौर्णमास याग किया करते थे यज्ञों में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता उसी से परिवार सहित निर्वाह करते थे घर में स्त्री थी पुत्र था और वे स्वयं थे तीनों एक पक्ष में एक ही दिन भोजन करते थे महाराज उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन देवराज इंद्र देवताओं के सहित उनके यज्ञ में साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग लेते थे इस प्रकार मुन से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना यही उनके जीवन का व्रत था किसी के प्रति द्वेष न रखकर बड़े शुद्ध भाव से वे दान करते थे इसलिए वह एक द्रोण अन्न पंद्रह दिन के भीतर कभी घटता नहीं था बराबर बढ़ता रहता था दरवाजे पर अतिथि देखकर उस अन्न में अवश्य वृद्धि हो जाती थी सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान उनमें से भोजन पाते पर कभी नहीं आती कमी नहीं आती मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी एक दिन उनकी कृतिक कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ी वे नंग धड़ंग पागलों का सावेज बनाए मुड़ मुड़ाए कटुवचन कहते हुए वहां आ पहुँचे आते ही बोले विप्रवर आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहां आया हूँ मुद्गल ने कहा मैं आपका स्वागत करता हूँ और पाद्य अर्घ आचमनी आदि पूजन की सामग्री भेंट की तत्पश्चात उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसकर जिमाया श्रद्धा से प्राप्त हुआ वह अन्न बड़ा सरस लगा मुनि भूखे तो थे ही सब खा गए मुदगल उन्हें बराबर अन्न देते रहे और उसे हड़प करते रहे अंत में जब उठने लगे तो जो जो कुछ जूठा अन्न बचा था उसे अपने शरीर में लपेट लिया और जिधर से आए थे उधर ही निकल गए इसी प्रकार दूसरे पर्व पर भी आए और भोजन करके चले गए मुद्दल मुनि को परिवार सहित भूखा रह जाना पड़ा फिर वे अन्न के दानों का संग्रह करने लगे स्त्री और पुत्र ने भी उनका साथ दिया भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद नहीं हुआ क्रोध ईर्ष्या या अनादर का भाव भी नहीं उठा वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे पर्व आने पर दुर्भाषा मुनि फिर उपस्थित हुए इसी प्रकार वे लगातार छह बार प्रत्येक पर्व पर आते किंतु कभी भी मुद्गल ऋषि के मन में कोई विकार नहीं देखा हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया इससे दुर्वासा को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने मुद्गल से कहा मुने इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं गई है भूख बड़े बड़े लोगों के धार्मिक विचार को हिला देती है और धैर्य हर लेती है देव तो रसना ही ठहरी यह सदा रस का आस्वादन करने वाली है मनुष्य का चित्त रस की ओर खींचती ही रहती है भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है मन और इंद्रियों के एकाग्रता को ही निश्चित रूप से तप कहा गया है इन सब इंद्रियों को काबू में रखकर भूख का कष्ट सहते हुए बड़े परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है किंतु यह सब कुछ तुमने सिद्ध कर दिया है तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ इंद्रिय विजय धैर्य दान श्रम दम दया सत्य और धर्म यह सब तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया परम पद प्राप्त कर लिया है देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गा कर उसकी सर्वत्र घोषणा करते हैं दुर्वासा मुनि इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि देवताओं का दूत एक विमान के साथ वहाँ आ पहुँचा उसमें दिव्य हंस और सारस जुते हुए थे और उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी वह देखने में बड़ा ही विचित्र और इच्छानुसार चलने वाला था देवदूत ने महर्षि मुद्दल से कहा मुने यह विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है इस पर बैठिए आप सिद्ध हो चुके हैं देवदूत की बात सुनकर महर्षि ने उससे कहा देवदूत सत्पुरुषों में सात पग एक साथ चलने से ही मित्रता मित्रता हो जाती है उसी मैत्री को सामने रखकर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ उत्तर में जो सत्य और हितकर बात हो उसे बताइए आपकी बात सुनकर फिर अपना कर्तव्य निश्चित करूँगा प्रश्न यह है स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दोष है देवदूत बोला महर्षि मुदगल आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं वह स्वर्ग का उत्तम सुख आपके चरणों में लौट रहा है फिर भी आप अनजान से बनकर इसके संबंध में विचार करते हैं पूछते हैं यह कैसा है आपकी आज्ञा के अनुसार मैं बताता हूँ स्वर्ग यहाँ से बहुत ऊपर का लोक है उसको लोक भी कहते हैं बड़े उत्तम मार्ग से वहाँ जाना होता है वहाँ के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं जिसने तप दान या महान यज्ञ नहीं किए हैं अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक हैं उनका उस लोक में प्रवेश नहीं होता जो लोग धर्मात्मा जितेंद्रिय श्रम दम से संपन्न और द्वेष रहित हैं तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है वे उस लोक में जाते हैं इसके सिवा वे सूरवीर भी जिनकी वीरता युद्ध में प्रमाणिक हो चुकी है स्वर्ग लोक के अधिकारी हैं वहाँ देवता साध्य विश्वदेव महर्षि याम धाम गंधर्व और अप्सरा इन सब के अलग अलग अनेकों लोक हैं जो बड़े ही कांत्यमान इच्छानुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी है स्वर्ग में तैंतीस योजन का एक बहुत ऊँचा पर्वत है जिसका नाम है सुमेर वह पर्वत स्वर्ण का है उसके ऊपर देवताओं के नंदनवन आदि अनेकों सुंदर उद्यान है जो पुण्यात्माओं के विहार के स्थान है वहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती मन में कभी उदासी नहीं आती गर्मी और जाड़े का कष्ट नहीं होता और न कोई भय ही होता है वहाँ कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती जिसको देख घृणा हो सब और मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध छाई रहती है शीतल मंद हवा चलती है सब और मन और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द सुन पड़ते हैं वहाँ कभी शोक नहीं होता किसी का विलाप नहीं सुनाई देता न बुढ़ापा आता है और न शरीर में थकावट का अनुभव होता है स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है वे शरीर पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं माता पिता के रजवीर से उनकी उत्पत्ति नहीं होती उनमें कभी पसीना नहीं निकलता दुर्गंध नहीं आती और मल मूत्र भी नहीं निकलता उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते वहाँ के दिव्य कुसमों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती हैं कभी कुम्हलाती नहीं तुम्हारे सामने जो यह विमान है ऐसे विमान वहाँ सबके पास होते हैं वे किसी से ईर्ष्या नहीं रखते द्वेष नहीं मानते बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं इन देवताओं के लोगों से भी ऊपर अनेकों दिव्य लोक है उनमें सबसे ऊपर ब्रह्म है वहां अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं वहीं रिभु नामक देवता भी रहते हैं जो स्वर्गवासी देवताओं के भी पूज्य हैं देवता भी उनकी आराधना करते हैं उनके लोक स्वयं प्रकाश है तेजस्वी है और सब तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं उन्हें लोगों के ऐश्वर्य के लिए मन में इष्या नहीं होती आहुति पर उनकी जीविका निर्भर रहती नहीं हुआ करती उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं रहती उनके देह दिव्य ज्योतिर्मय हैं उनका कोई विशेष आकार नहीं है वे सुख स्वरूप हैं सुख भोग की इच्छा उन्हें कभी नहीं होती वे देवताओं के भी देवता एवं सनातन हैं महाप्रलय के समय भी उनका नाश नहीं होता फिर उनमें जरा मृत्यु की आशंका तो हो ही कैसे सकती है हर्ष प्रीति सुख दुख राग द्वेश आदि का उनमें अत्यंता भाव होता है स्वर्ग के देवता भी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं वह परासिद्धि की अवस्था है जो सबको सुलभ नहीं है भोगों की इच्छा रखने वाले तो उस सिद्धि को पा ही नहीं सकते ये जो तैतीस देवता हैं उन्हीं के लोगों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से तथा विधिपूर्वक दिए हुए दान से प्राप्त करते हैं तुमने अपने दान के प्रभाव से यह सुखमयी सिद्धि प्राप्त की है अपनी तपस्या के तेज से देदीप्यमान होकर अब उसका उपभोग करो हे विप्र यही स्वर्ग का सुख है और यही ही वहाँ के अनेकों प्रकार के लोक हैं इस प्रकार अब तक तो मैंने स्वर्ग के गुण बताए हैं अब दोष भी सुनो स्वर्ग में अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगा जाता है नया कर्म नहीं किया जाता वहाँ का भोग अपनी मूल पुंजी गंवाकर ही प्राप्त होता है मेरी समझ में यह वहाँ का सबसे बड़ा दोष है कि वहाँ से एक ना एक दिन पतन हो ही जाता है सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उससे निम्न स्थान में गिरने वाले प्राणियों को जो असंतोष और वेदना होती है उसका वर्णन करना कठिन है उनके गले की माला कुम्हला जाती है यही स्वर्ग से गिरने की सूचना है यह देखते ही उनके मन में भय समा जाता है अब गिरा अब गिरा उन पर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है अब गिरने लगते हैं तो उनकी चेतना लुप्त हो जाती है शुद्ध बुद्ध नहीं रहती ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सब में यह भय बना रहता है मुदगल बोले यह तो आपने स्वर्ग के महान दोष बताए इनके अतिरिक्त जो निर्दोष लोक हो उसका वर्णन कीजिए देवदूत ने कहा ब्रह्मलोक से भी ऊपर विष्णु का परमधाम है वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है उसे पर ब्रह्म पद भी कहते हैं विषय पुरुष तो वहाँ जा ही नहीं सकते दम्भ लोभ क्रोध मोह और द्रोह से युक्त पुरुष भी वहाँ नहीं पहुँच सकते वहाँ तो ममता और अहंकार से रहित द्वंद्वों से परे रहने वाले जितेंद्रिय तथा ध्यान योग में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं मुदगल तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दी अब कृपा करके चलो जल्दी चलो देर न करो व्यास जी कहते हैं देवदूत की बात सुनकर मुद्गल ऋषि ने उस पर अपनी बुद्धि से विचार किया और फिर बोले देवदूत मेरा आपको प्रणाम है आप प्रसन्नता से पधारिए स्वर्ग में तो बड़ा भारी दोष है मुझे उस स्वर्ग से और वहां के सुख से कोई काम नहीं है ओह पतन के बाद तो स्वर्ग वासियों को बड़ा भारी दुख और पश्चाताप होता होगा इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए जहाँ जाकर व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए केवल उसी स्थान का अब मैं अनुसंधान करूंगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनि ने देवदूत को तो विदा कर दिया और स्वयं पूर्ववत शिलोज वृत्ति से रहते हुए उत्तम रीति से श्रम का पालन करने लगे उनकी दृष्टि में निंदा और स्तुति मिट्टी का ढेला और सुवर्ण सब एक से हो गए वे विशुद्ध ज्ञान योग का आश्रय नित्य ध्यान योग के परायण रहने लगे ध्यान से वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ जिसके द्वारा उन्होंने मोक्ष रूपा परम शुद्धि प्राप्त कर ली इसलिए युधिष्ठिर तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए मनुष्य पर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहता है तेरहवें वर्ष के बाद तुम्हें अपने पिता पितामहों का राज्य अवश्य प्राप्त होगा अब अपने मन की चिंता दूर करो वह जी कहते हैं भगवान व्यास युधिष्ठिर से इस प्रकार कहकर पुनः तप करने के लिए अपने आश्रम पर चले गए